आज के शो में हमारे साथ फिर से एस कुमार जी जुड़े हुए हैं काफ़ी एपिसोड्स में हमने बात किया कि हिप्नोथेरेपी क्या है साइकोनरोबिक क्या है आध्यात्मिक शक्ति को कैसे हम लोग अपने जीवन में उतार सकते हैं या उसका अनुभव कर सकते हैं या उससे अपने आप को ठीक कर सकते हैं ऐसी कई बातें हमने सुनी और काफ़ी एग्जाम्पल भी यश कुमार जी ने दिया और मुझे अच्छा लगा कि इतनी सारी बातें अगर इन चीज़ों से होता है तो हम इनसे दूर क्यों रहें और साथ ही साथ अभी जो कई बार हम लोग देखते हैं कि कुछ मुद्राएँ इसमें जुड़े जाते हैं योग के पोजिशन आप देखिए किसी भी व्यक्ति को तो कुछ ना कुछ उसकी उंगलियों की अलग मुद्राएं होती हैं वो करते हैं तो ये मेडिटेशन के साथ कैसे रिलेट करता है योग के साथ मुद्राओं का क्या उपयोग है वो सारी बातें और मुद्राएं कैसे हमारे शरीर के ऊपर असर करता है उसका किस बीमारी से या किस तत्व के साथ क्या जुड़ाव है वो सारी बातें हम आज के शो में सुनेंगे तो आप सभी की तरफ से एस कुमार जी का बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार ओम शांति एस कुमार जी आपका फिर से एक बार स्वागत है और मैं जानना चाहूँगा कि ये मुद्राओं का हमारे योग से या हमारे शरीर के ऊपर उसका क्या रिलेशन है और कैसे कैसे वो असर करता है बहुत बढ़िया सवाल पूछा और हम आपको थोड़ा सा पीछे ले करके जाना चाहेंगे कि अक्सर हमने देखा है कि कोई ऋषि मुनि को दिखाया गया है योग ध्यान अवस्था में बैठे हुए तो पहली उंगली को अंगूठे से चिपका करके ऐसे बैठते हैं और ऐसे ये एक ही मुद्रा नहीं है बहुत सारी मुद्राएं हैं और इसका उल्लेख हम देखते हैं कि जब कभी कोई डांस करता है जैसे कथक डांस है कुचिपुड़ी है भरतनाट्यम है तो इसमें बहुत सारी मुद्राएं लगती हैं। एक आम तौर पे जो दर्शक होते हैं वो ये सोचते हैं कि हाँ ये ये डांस का एक अंग होगा या डांस के अंदर कुछ एक प्रैक्टिस होगा या तो फिर हाँ, एक एक एक एक, आ, किसी भाव को प्रकट करने वाली बात होगी तो वो भी है ले, लेकिन ये एक आ, माइमिंग लैंग्वेज है कि हाथों के, के जरिए हम कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं दर्शकों को लेकिन जब हम आध्यात्मिक उपचार की बात करते हैं यानी मेडिटेशन की बात करते हैं या ध्यान की बात करते हैं तो जो हमने आज तक देखा है कि ऋषि मुनि बैठे हैं और बस पहली उंगली को अंगूठे से लगा करके जोड़ करके बैठे हैं और ध्यानस्थ अवस्था में हैं ये वहाँ तक सीमित नहीं है बहुत सारी मुद्राएँ हैं कि जिनमें एक उंगली को भी हम अंगूठे से चिपका करके या जोड़ करके बैठ सकते हैं दूसरी उंगली को भी कर सकते हैं दो दो उंगलियां भी जोड़ सकते हैं तीन तीन उंगलियां भी जोड़ सकते हैं और दोनों हाथों को भी मिला करके मुद्राएं बनती हैं हु. सबसे पहली चीज जरूरी है कि यह समझना कि यह मुद्रा है क्या और इनके पीछे का एक गहरा राज क्या है जैसा हमने पहले अपने एक एपिसोड में बताया था कि ये शरीर पांच तत्वों का बना हुआ है तो इन पांचों तत्वों का कंट्रोल वो सुप्रीम डॉक्टर ने हमारी पांच हाथों की उंगलियों में ही दिया है इसीलिए पाँच ही उंगलियाँ होती हैं कोई एक्सेप्शनल केस ऐसा होगा जिनको कि एक पांच से ज़्यादा उंगली हो सकती हैं लेकिन आमतौर पर सभी को पाँच ही उंगली होती हैं क्यों क्योंकि पांच तत्वों का शरीर है तो यदि ये पांच तत्वों का शरीर है तो इन पांचों तत्वों का बैलेंस मेंटेन करने के लिए इनका एक संतुलन रखने के लिए ये पांच उंगलियां हैं अब जो श्रोता जो दर्शक सुन रहे हैं वो अपने अंगूठे को खड़ा करें तो ये अंगूठे की तरफ देखते हुए आप ये समझने की कोशिश करें कि ये अंगूठा है क्या ये अग्नि तत्व को कंट्रोल करता है अग्नि का प्रतीक है उसके बाद बड़ी वाली उंगली आती है ये आकाश तत्व का प्रतीक है आकाश तत्व का रिप्रेजेंटेटिव है इसके बाद की जो उंगली आती है जिसमें हम अंगूठी पहनते हैं जिसे रिंगफिंगर कहते हैं अंग्रेजी ताँगे में ये अंगूठी, ये उंगली पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करती है और जो सबसे छोटी उंगली है वो जल तत्व को रिप्रेजेंट करती है इसीलिए आप याद कीजिए जब हम स्कूल में होते हैं तो जब कभी किसी बच्चे को क्लास से बाहर जाना है बाथरूम के लिए तो हम ये छोटी उंगली पॉइंट आउट करके कहते हैं मिस्क मे आई गो टू मेक वाटर क्योंकि वो जल तत्व को रिप्रेजेंट करती है जल तत्व को संभालती है शरीर के तो ये पांचों तत्वों को ऐसे पांच उंगलियों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अब बात आती है कि यदि हम किसी भी एक उंगली को अंगूठे से जोड़ते हैं हम दूसरी उंगलियों को आपस में नहीं जोड़ते हैं किसी भी उंगली को अंगूठे से ही जोड़ते हैं पहली उंगली को यदि हमने अंगूठे से टच करके हम ऐसे बैठ गए इसे ज्ञान मुद्रा कहते हैं अब हमने यदि ये दो उंगलियों को आपस में जोड़ दिया है हुँ हुँ. तो वायु को हमने अग्नि से जोड़ा है तो वायु तत्व अंदर बढ़ता है शरीर के अंदर इससे एक हल्कापन महसूस होता है और ध्यान केंद्रित होता है मन एकाग्र होता है इसीलिए ज्यादा से ज्यादा ऋषि मुनि ध्यान में बैठते हैं तो इस मुद्रा को लगा करके बैठते हैं इवन पढ़ाई करने के समय जब स्टूडेंट्स बैठते हैं तो थोड़ी देर इस मुद्रा को लगा करके बैठें, मन को एकाग्र करें उसके बाद में पढ़ाई करें बहुत फर्क पड़ जाएगा इसके बाद आती है दूसरी उंगली यदि वो दूसरी उंगली को हम बड़ी वाली उंगली को हम अंगूठे से जोड़ते हैं इसे कहा जाता है आकाश मुद्रा क्योंकि आकाश तत्व को हम अग्नि तत्व से जोड़ रहे हैं तो शरीर के अंदर आकाश तत्व बढ़ता है ये मुद्रा इस शरीर के अंदर जो ई एन टी है ईयर नोस थ्रोट उसके किसी भी बीमारी को या किसी भी व्याधि को ठीक करने में ये बड़ी कारगर होती है इसके बाद आती है तीसरी उंगली जिसमें हम अंगूठी पहनते रिंग फिंगर कहते हैं इस उंगली को यदि हम अग्नि से यानी अंगूठे से टच करते हैं तो ये बन जाती है पृथ्वी मुद्रा, अर्थात इस शरीर के अंदर जो पृथ्वी तत्व है उस उस तत्व तत्व को को हम बढ़ाने के लिए के लिए लिए या का बैलेंस मेंटेन करने काफी कारगर होती है जैसे हाजमे से संबंधित कोई भी तकलीफ है या डायबिटीज है तो उसको ठीक करने के लिए जब हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो ये मुद्रा उस समय बहुत कारगर होती है ध्यान करने के समय जो इफेक्ट मिलना है उस इफेक्ट को ये और बढ़ा देता है ये मुद्रा लगाने से वो जो फायदा हमें मिलना है वो और बढ़ जाता है और लास्ट में आती है जो छोटी उंगली है जल तत्व को हम अग्नि से जोड़ेंगे तो जल तत्व तो इसमें बढ़ता है और जल तत्व तो बढ़ता है तो शरीर के अंदर किसी तरह की इन्फेक्शन है या रिप्रोडक्टिव सिस्टम या लेडीज लोगों में गायनिक सिस्टम की कोई भी तकलीफ है तो उसको ठीक करने में बड़ा मददगार होते ही यह मुद्रा अब ये उंगलियां सिर्फ अंगूठे को टच करके हम मुद्रा बना सकते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है हम उस उंगली को अंगूठे के नीचे लगा करके अंगूठे से दबा करके भी मुद्राएँ लगाते हैं जैसे पहली उंगली को यानी वायु तत्व को हम अग्नि तत्व से यदि दबा दें तो ये वायु मुद्रा होती है ये मुद्रा आर्थराइटिस को ठीक करने में या ऑस्टोपोर जैसी बीमारियों को ठीक करने में बड़ी कारगर होती है इसके बाद में दूसरी उंगली आती है जिसको हम आकाश तत्व को हमने कहा था उस आकाश तत्व को यदि हम अग्नि से यानी अंगूठे से दबा करके मुद्रा लगा करके बैठे और हम ध्यान करें तो कान से संबंधित कोई भी तकलीफ को हम इससे ठीक कर सकते हैं इसे शून्य मुद्रा कहते हैं अच्छा। इसके बाद में आता है पृथ्वी तत्व अगर उसको हम जोड़ने अंगूठे से टच करने के बजाय अंगूठे के नीचे रख करके उसे जोर से दबा दें अंगूठे से और फिर हम मेडिटेशन करते हैं तो ओबिसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम डायबिटीज से रिलेटेड प्रॉब्लम ये बहुत सारी तकलीफें इससे ठीक होने में बड़ा मददगार होता है हमने पहले पृथ्वी मुद्रा को भी हमने डाइजेशन से रिलेट किया था और ये ये जो मुद्रा अभी हमने बताई है ये, ये अग्नि मुद्रा या सूर्य मुद्रा कहते हैं ये मुद्रा भी है लेकिन हमें पता होता है कि किस पेशेंट को हमें पृथ्वी मुद्रा से डायबिटीज ठीक करनी है और किस पेशेंट की हमें अग्नि मुद्रा से डायबिटीज ठीक करनी है ये बड़ी गहराई की बात है तो अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं हम हमें पहचान दे रहे हैं इसीलिए हम श्रोताओं को कह रहे हैं कोशिश करें, करें, करें, करें आप नहीं। इसको प्रैक्टिस तब करें जब किसी स्पेशलिस स्पेशलिस्ट से हाँ ऐसे जानकार से आप लेंगे तब ऐसे ही लास्ट वाली उंगली को हमने टच किया था सिर्फ अंगूठे से तो वरुण मुद्रा बन गई थी वो उससे जल तत् तो बढ़ता है शरीर के अंदर लेकिन बहुत रेयरली कभी ऐसा होता है कि किसी पेशेंट के पेट में पानी भर जाता है इन्फेक्शन रिलीज हो जाता है लंग्स में फेफड़ों में पानी भर जाता है तो इस छोटी उंगली को अंगूठे के नीचे रख के जोर से अंगूठे से दबा करके इससे जलोधर मुद्रा कहते हैं उससे वो इन्फेक्शन को उस पानी को कम किया जाता है लेकिन आमतौर पर कभी भी जलोधर मुद्रा नहीं लगाई जाती है क्योंकि शरीर में पानी की बहुत आवश्यकता है आम व्यक्ति के लिए तो पानी को कम नहीं करना है पानी है तो सब कुछ सब कुछ है।, है लेकिन जब कभी इन्फेक्शन बहुत रेयर केसेस में होती है तो उसे सिर्फ ठीक करने के लिए ऐसे ही पहली दो अंगुलियों को यानी वायु और आकाश को जब हम अंगूठे से जोड़ करके बाकी दो उंगलियों को सीधा रखते हैं इसे व्यान मुद्रा कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत कारगर होती है उसके बाद में आती है बीच की दो उंगलियाँ आकाश और पृथ्वी इन दोनों को जब हम अंगूठे से जोड़ देते हैं तो ये अपान मुद्रा हो जाती है इस शरीर के अंदर एक्सक्रेटरी सिस्टम यानी लार्ज इंटेस्टाइन और किडनी से संबंधित कोई भी तकलीफ होती है तो उन तकलीफों को ठीक करने में यह मुद्रा बहुत बहुत बढ़िया काम करती है, है बहुत उपयोगी होती है और इस मुद्रा से हम बहुत सारी किडनी के इन्फेक्शन और किडनी के माल ऑपरेशन या लार्ज इंटस्टैंड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे कि कोलोन पोलिप्स हो गया या और भी कोई चीज़ें हैं तो उनसे हम मुजात पाने की कोशिश करें इससे फ़ायदा ले लेते हैं फिर आता है लास्ट की दोनों उंगली यानी पृथ्वी और जल इन दोनों को जब हम अंगूठे से चिपका करके या अंगूठे से जोड़ करके हम मुद्रा लगा करके बैठते हैं और ध्यान करते हैं इसे प्राण मुद्रा कहा जाता है बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो मेंटल रिलेटेड है साइकिल रिलेटेड है या कमजोरी के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो ये प्राण मुद्रा से प्राण आती है और उससे हम इन बीमारियों का इलाज करते हैं ऐसे ही तीन उंगलियों से भी मुद्रा बनती है कि जैसे पहली उंगली हमने अंगूठे के नीचे लगाई और दो उसके आग, अगली दोनों उंगली को अंगूठे से टच करके और कर लास्ट की छोटी उंगली को सीधा रखे हम मुद्रा कर अपान वायु मुद्रा कहते हैं हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो या क्रॉनिक हाई ब्लड प्रेशर हो गया हो तो उन्हें ठीक करने में ये मुद्रा सिर्फ रामबाण नहीं लेकिन ब्रह्मास्त्र का काम करती है अच्छा। क्योंकि कुछ योगियों ने इसका उपयोग ऐसे केसेस पे करके देखा है कि जिन जिसमें के किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आ चुका है और सॉर्बेटेट मंगाने के लिए डॉक्टर ने कहा है वो सॉर्बेटेट लाने से पहले यदि ये मुद्रा लगा दी जाए उस पेशेंट के हाथ से जबरदस्ती से जो कोई भी खड़े हैं बाहर उनके हाथ को मतलब मदद कर जबरदस्ती मदद कर करके कर कर हाथ से ये मुद्रा लगा दी जाए तो ये मुद्रा सॉर्बेटेट का काम करती है ये ब्रह्मास्त्र का काम करती है ऐसे करके ये तो मुख्य मुद्राएं थी जो हमने बताई है दोनों हाथों को भी मिला करके उंगली में उंगली फंसा करके एक से एक अंगूठे से हम शिवलिंग बना ले और एक अंगूठे से उसको लॉक कर दे तो या फिर उन रोगियों के ऊपर नहीं है प्लस एक और मुद्रा होती है जिसके अंदर पूरे शरीर को इस्तेमाल करते हैं यानी हनुमान जी के जैसे खड़े होकर के हम अगर पृथ्वी को दबाए मुठियों को भीज करके मुठ्ठी को जोर से टाइट करके और हम अगर जमीन को दबाए इसे महावीर मुद्रा कहते हैं जो बहुत लंबी बीमारी से उठे हैं बहुत कमजोरी है चक्कर आ रहे हैं चल नहीं सकते हैं तो ऐसे रोगियों के ऊपर ये एकदम रामबाण इलाज करता है और ऐसे रोगियों को तुरंत ऐसे व्यक्तियों को तुरंत धीरे धीरे कुछ दिनों के अंदर ताकत आनी शुरू हो जाती है वो चलने फिरने दौड़ने लगते हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि इस तरह से हम मुद्राओं का उपयोग कर सकते हैं अपने सेहत के लिए और पढ़ाई करने के पहले या फिर ध्यान के लिए अलग अलग समय पर आप अलग अलग तरह की मुद्राओं को उपयोग कर सकते हैं जैसी आपकी नीड जैसी आपकी आवश्यकता है उस अनुसार आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं लेकिन शर्त यही है कि आप सुनकर इन चीज़ों को ना करें और एक मास्टर के साथ जुड़कर आप इन चीज़ों को करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है क्योंकि पूरी नॉलेज आपको नहीं है अगर आप सिर्फ मुद्रा समझ लिया और जैसे डॉक्टर साहब अभी बताएं वैसे अगर आप करना शुरू कर देते हैं तो बड़ा मुश्किल हो सकता है ये तो आपको इन्फॉर्मेशन या नॉलेज के लिए हमने सारी बातें बताई ताकि आपके ध्यान में रहें कि इस तरह की बातें भी होती हैं इस तरह से भी हम लोग अपने इलाज को कर सकते हैं तो आप अपने आस में जो मुद्रा विशेषज्ञ है या जो नेचुरोपैथ है या साइकोनरोबिक जो सिखाते हैं इन सभी के पास आप जा सकते हैं और इनसे ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं और फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसका रिजल्ट जो है मिलेगा चलिए और भी बहुत सारी बातें करेंगे लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माध्यम नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मस्क रहो हमारी मुट्ठी में आकाश सारा जब भी खुलेगी टमके तारा कभी ना ढले जो वो ही सितारा दिशा चित पहचान संसार कर्म है अपने करम से दिखाना है सबको खुद का पन उभरना है खुद को अंधेरा मिठाए चुनना शरारा दिशा जिससे पहचान संसार सारा हमारी मुट्ठी में आकाश सारा जब भी खुलेगी चमकेगा तारा हमारे तो पहले पहुंचना वहां है पीछे कोई आए आए, ना हमें ही तो पहले पहुंचना है। जिन पर है चलना नई पीढ़ियों को उन्हीं रास्तों को बनाना disha jit pehchan sansa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 मुद्राओं के बारे में बताया कि किस तरह से मुद्रा लगाने से क्या क्या फ़ायदा होता है और हर एक उंगली की अपनी पांच तत्वों की जो विशेषता है वो भी उन्होंने बताया और किस तरह से अंगूठे से उंगलियों को जोड़ने से क्या फ़ायदा होता है किस तरह का आपको बेनिफिट मिलता है उसके बारे में बताया है लेकिन अभी हम लोग चाहेंगे कि मुद्राओं का मेडिटेशन के साथ क्या ताल्लुक़ है योग के साथ मुद्राएँ कैसे जुड़ जाती हैं और उससे क्या क्या बेनिफिट मिलता है वो कोरिलेशन क्या है वो जानेंगे एस कुमार जी से तो मैं चाहूंगा कि मुद्राओं का मेडिटेशन के साथ क्या संबंध है बहुत बहुत शुक्रिया हम सबसे पहली चीज तो आपका इतने दिन हो गए आप इतनी बढ़िया इन्फॉर्मेशन दिलवा रहे हैं इतने सुनने वाले श्रोताओं को तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सभी की तरफ से अपने तरफ जी जी। से और श्रोताओं की तरफ से जी जी। और ये जो आपने अभी कंसेप्ट उठाया है कि भाई मेटीशन के बारे में बहुत कुछ सुन लिया अभी तक जी हमने अपनी पूरी कोशिश, कोशिश की है कि कैसे हम अच्छे-अच्छे चीज को और सरल भाषा में लोगों तक सके। सब, सुनने वालों तक पहुंचा सके अभी मुद्रा के ऊपर भी जितना हो सकता उतना हमने सरलता से समझाने की कोशिश की लेकिन जब हम उपचार के लिए बैठते हैं जब हम इलाज करने के लिए बैठते है तो उस समय ये मेडिटेशन और मुद्रा दोनों को एक साथ में सिंक्रोनाइज करके यानी एक दो एक साथ में इन्हें मिला करके जब हम करते हैं तो बहुत बढ़िया इसका रिजल्ट इसका बहुत बढ़िया उपायफिट बेनिफिट्स मिलते हैं इसका तो इसके बारे में हम चंद उदाहरण देते हुए आपको बताना चाहेंगे कि जैसे हमने एक मुद्रा के बारे में बताया था कि आकाश वाली उंगली बीच वाली बड़ी उंगली बड़ी को हम अंगूठे से दबा करके और बाकी तीनों उंगली को सीधा, सीधा रख करके यदि हम ध्यान में बैठे हमने ध्यान में बैठे और हम बुद्धि के नेत्र से देख रहे हैं कि एक ज्योतिर्बिंदी सर के ऊपर आ चुके हैं और वहां से एक आसमानी कलर का झरना निकल करके चला आ रहा है सर के मध्य सहस्त्र यानि क्राउन चक्र से अंदर प्रवेश करके शरीर में आया और कानों के अंदर शांति की वाइब्रेशंस मिल रही है शांति की अनुभूति हो रही है तो इससे कानों की कोई भी व्याधि हो वो बेहरापन हो या और भी कोई तकलीफ हो जिसको इंग्लिश में टिनेटस भी कहते हैं और भी तकलीफें हैं कानों की जी जी ये तकलीफें ठीक होने में बहुत कारगर होती है तो ऐसे ही और भी बहुत सारे मुद्राएँ हैं हर एक बीमारी का इलाज करने के लिए ये मुद्रा और मेडिटेशन का कॉम्बिनेशन बड़ा चमत्कारिक काम करता है जैसे आ, हमने अपान वायु मुद्रा का आपके बताया था तो यदि किसी को भी एंजाइना पिक्टोरस है यानी सीने में दर्द होने की अवस्था पे आ चुके हैं कि उन्हें सीने में दर्द होता है सीढ़ियां चढ़ते समय बहुत हाँफ लगती है पसीना पसीना हो जाते हैं और ये क्लियर कट इंडिकेशंस हैं कि ब्लॉकेजेस होना शुरू हो गए हैं और आगे चल करके हार्ट अटैक आ सकता है तो यदि वो इस मुद्रा को लगा करके दिन में कई बारी समय निकाल करके और खास तौर से सवेरे और शाम को बैठ जाएं और फिर वो चित्रीकरण करें कि सर के ऊपर एक कॉस्मिक एनर्जी यानी एक ज्योतिर्बिंदी आ चुके हैं और वहाँ से हरे रंग का झरना निकल रहा है शरीर के अंदर प्रवेश हो चुका है और छाती तक आ करके वहाँ से निकल करके दिल में हरा रंग जा रहा है तो वो हरा रंग महज एक रंग हरा रंग रंग महज़ एक नहीं है, रंगिया ने निस्वार्थ प्रेम, लव, अगर वो लव अपने संस्कार में लेकर के आ जाएं, आप यकीन मानिए ये कोई एक अंधविश्वास या काल्पनिक बात नहीं है लेकिन ये टेस्टेड ट्राइडन प्रोविन है तो बहुत सारी बीमारियां हृदय से संबंधित रोग बहुत अच्छी तरह से ठीक होने में कारगर होते हैं हाँ इसके साथ साथ में जो इलाज जिस डॉक्टर का आप कर रहे हैं वो आप साथ में करते रहिए और साथ साथ में ये भी करिए आप देखिए बहुत जल्दी और परमानेंट इलाज होगा आपका हु, हु. ऐसे ही पेट से संबंधित जो तकलीफ होती है ये हम खास तौर से कहना चाह रहे हैं क्योंकि आज शायद ही कोई ऐसा है सौ में से दो या तीन निकलेंगे जिनके डाइजेशन ठीक होंगे बाकी तो हर किसी को कुछ ना कुछ छोटा मोटी तकलीफ तो तो यदि आपके बॉडी वेट बहुत कम है, एकदम है, एकदम कंट्रोल में आप पृथ्वी मुद्रा लगा सकते हैं, यानी कि अंगूठी, अंगूठी पहनने वाली उंगली को अंगूठे से टच करके आप बैठ करके खाना खाने से पहले आप यह विजुलाइज करें कि कॉस्मिक यानी ज्योतिर्बिंदी सर के ऊपर है उसमें से सुनहरे पीले रंग का प्रकाश निकल करके चला आ रहा है सर के मध्य से शरीर में प्रवेश कर चुका है नाभि तक आया नाभि से निकल करके लिवर पैनक्रियाज गोल ब्लैडर स्प्लीन स्टमक स्मॉल टेस्टाइन पूरे पाचन तंत्र में फैल करके सुनहरे रंग का हो चुका है पूरा पाचन तंत्र और मुझे एक असीम संतुष्टता की अनुभूति हो रही है कि जो कुछ पाना था इस दुनिया में पा लिया है जो हम मेहनत कर रहे हैं उसी का जो प्रभु हमको दे रहा है बहुत बढ़िया है बहुत ही ईश्वर का दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि मुझे मेरी मेहनत का इतना बढ़िया भोजन ये प्रभु आप दे रहे हो बस प्रभु का शुक्रिया अदा करके और संतुष्ट होकर के अगर आप भोजन करते हैं इस मुद्रा में बैठ करके मेडिटेशन 10 मिनट कर लीजिए उसके बाद आप कोई भी भोजन खाइए अपना आप देखिएगा आपको पाचन क्रिया में बहुत मदद मिलेगी डाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके दूर हो जाएंगे और यदि जिनका बॉडी वेट ज़्यादा है तो उन्होंने अग्नि मुद्रा यानी सूर्य मुद्रा लगानी है अर्थात जो अंगूठी पहनने वाली उंगली है उसे अंगूठे के नीचे दबा करके और इस मुद्रा में ये दोनों हाथों को हम घुटने के ऊपर रख लें और फिर बाद में हम विजुअलाइज करें कि ज्योतिर्बिंदी सर के ऊपर है सुनहरे पीले रंग का प्रकाश आ रहा है और धीरे धीरे नाबी तक आए और फिर पूरे पाचन तंत्र में घूमते हुए सब जगह संतुष्टता की सकारात्मक ऊर्जा मिल चुकी है आपके व्यक्तित्व में भी ऐसा एक बदलाव आएगा जिससे आप एक संतुष्टता आपके जीवन का अभिन्न अंग बन जाएगा इससे डाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम आप इसको ठीक कर सकते हैं आप इससे निजात पा सकते हैं चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है कि हम लोग अगर इन चीज़ों को विजुअलाइज करते हुए मेडिटेशन और साथ साथ करते हैं तो इसका बेनिफिट जो है हमको बहुत आ, कम समय में ज़्यादा बेनिफिट मिलता है और आसानी से हम लोग इसको कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा बशर्त यही है कि आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है और एक मास्टर की ज़रूरत है क्योंकि <laughs> बिना मास्टर के और बिना प्रैक्टिस के आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे और कई बार ऐसे होता है कि आप कुछ समझ लिया और किसी और को सुनाए तो वो भी सोचेगा कि ये क्या बता रहा है और क्योंकि हमारे पास उसका कोई ठोस एक्सपीरियंस आगे पीछे नहीं मिलता है इसलिए हम लोग अगर अपने से प्रैक्टिस करते हैं तो उसका रिज़ल्ट भी हम लोग माप नहीं पाएंगे या पूरी तरह से इसको पा नहीं पाएंगे इसलिए बहुत ज़रूरी है किसी एक मास्टर से शुरुआत में आप प्रैक्टिस करना चाहिए उसके बाद फिर इंडिविजुअली आप कर सकते हैं एक बार प्रैक्टिस आगे आपको और रिज़ल्ट आपको मिलने लगे तो फिर आप कॉन्फिडेंसली करेंगे और वो कॉन्फिडेंस आपको जो है रिज़ल्ट देगा तो ये बहुत ज़रूरी है आपको सबसे पहला जो है मेडिटेशन की पूरी जानकारी हो मुद्राओं की पूरी जानकारी हो किसी मास्टर के देखरेख में आप इन चीज़ों को करते हैं तो 100 परसेंट आपको रिजल्ट मिलता है और हमने एस कुमार जी से काफ़ी ऐसे उदाहरण सुने हैं जिसका हमने चमत्कारिक प्रभाव देखा है बहुत सारे उदाहरण उनके पास है वो कभी समय मिलने पर हम उन एग्जाम्पल्स को भी उनसे सुनेंगे उनके अनुभव और भी सुनेंगे लेकिन अभी आज के लिए बस इतना ही और जाते जाते मैं कहूँगा कि छोटा सा मैसेज कोट करें हमारे लिसनर्स के लिए बी हैप्पी बी हेल्दी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने कोट किया बी हैप्पी बी हेल्दी तो इसी को आप अपने सामने रखिए और इसी के साथ खुश रहेंगे तो आप स्वास्थ्य भी रहेंगे अगर खुशी नहीं है तो स्वास्थ्य भी नहीं है तो दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो एक चीज़ हम लोग कर सकते हैं स्वास्थ्य तो बना नहीं सकते लेकिन खुश रह सकते और जितना ज़्यादा खुश रहेंगे स्वास्थ्य उतना अच्छा बनता जाएगा तो चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप खुश रहें स्वस्थ रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और एस कुमार जी को दीजिए इजाज़त आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मस्कते रहो